सफर आज सनी के साथ आगे भी जाने न तू, तू जो भी है बस यही एक है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास कहने

ना करो आज जानी की सिद ना करो 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा

सफर आर जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम एक सौ सात दशमलव आठ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर रहे का सफर मैं हूं आपका हम सफर सनी जी हां आइए आज के इस खाबो के सफर को बहुत ही यादगार बनाते हैं आप सबके लिए कुछ चुनिंदा गीत और कुछ प्यारी बातें आपको लेकर आए हैं

तो आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं विभा जी विभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बहुत ही अच्छे कलेक्शन लेकर हमारे बीच में आते हैं पिछली बार जो आर अल्फाबेट से जो गाने आपने सुनाए थे कमाल के थे दोस्ती ममता ऐसे बहुत ही प्यार बड़े गीत आपने सुनाए आज के इस एपिसोड में भी हम चाहेंगे कि आप इसी तरह प्यार बड़े गीत हमें सुनाएं तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है खाबू के सफ़र में

थैंक यू सनी आपको और का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार नमस्कार और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सब सबसे सब फेर होती हूँ इस एपिसोड्स के थ्री जो आर से पिछली बार हमने किए थे आर से ही और गाने आई हूँ और आप सबको इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए चुनती हूँ की श्रोताओं को मिक्स गाने सुनने को मिले

और वो इसको एंजॉय कर पाए जिसमें शिकायत भी भी भी भी भी भी भी हो भी हो भी हो भी हो भी हो भी हो और लड़कपन भी हो प्यार केयर भक्ति नाराजगी और इस इस इन मिश्रण आपको इन, इस एपिसोड में मिलने वाला है तो आप इसको खूब एंजॉय करेंगे इस उम्मीद के साथ मैं इस पहले गाने से शुरुआत करती हूँ राजा की आएगी बारात रंगीली होगी रात मगन में नाचूगी

जी बहुत खूबसूरत गाना है नरगिस और राज कपूर पे फिल्माया गया पुराना गाना है और काफी आ, फेमस गाना रहा है उन्होंने माने और इसको दर्शाया गया है कि नरगिस की आंखों में आंसू है लेकिन वो अपने राजा के लिए जो उसका प्रेमी है उसके लिए गा रहे हैं जब जब उसकी याद आएगी दिल पे लगेगी ठेस नैनो में होगी बरसात अंधेरी होगी रात

मैं राजा की आएगी बहुत बहुत ही बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाना गाना जिसे राज नवाते डायरेक्ट किया था और शंकर जैकिसन साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया था

और जो गाना आपने याद किया है वो भी बहुत ही खूबसूरत है इसे लिखा था शैलेंद्र साहब ने लता मंगेशकर ने गाया है शंकर जयकि साहब ने संगीत से सवारा है तो आइए ये खूबसूरत गाना कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए खास खुश रहो खुशियां बांटो खुशियाँ बाटो मा, मा, जब इस घर में बजेंगी

तुम्हारे हाथों में मेहंदी बचेगी तुम्हारी मुरादें भर आएंगी तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे उस दिन उस दिन दीदी

एफएम खुश रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से खाबो के सफर में बहुत ही खूबसूरत गाना जो है आपने सुना आह इस एल्बम से और रिश्तों में कई बार चीजें जो है बड़े कह सकते हैं आप लोग की रिश्तों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है

और बहुत सारे रिश्ते जो है हमारे गरीबी या पैसों के कारण टूट जाते हैं या फिर नए रिश्ते बन जाते हैं इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि सब ने पैसा तो कमा लिया पर उस पैसे का क्या मोल है अपनों का प्यार और अपनों से रिश्ता इन पैसों से कहीं अधिक अनमोल है तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों के बारे में एक बार फिर से रिव्यू करके सोचते हैं

तो पता चलता है कि हमारे जीवन में हम कुछ पाने के लिए कुछ चीजें छोड़ देते हैं और जब जो चीजें छूट जाती हैं उसे फिर से ट्रैक में लाने के के लिए लिए या फिर से अपने साथ ले जाने के लिए कितना मुश्किल कितना संघर्ष करना पड़ता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास है राम करे ऐसा हो जाए, मेरी तो भी मिल जाए

ये सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया गाना है बहुत खूबसूरत गाना है और इसमें जैसे हम किसी को प्यार करते हैं चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो उसकी हम हर छोटी छोटी हरकत का छोटे छोटे इमोशंस का ध्यान रखते हैं कि दूसरा कैसे उस इमोशन से निकल रहा है तो हम उसको कंफर्ट देने के लिए यहाँ सुनील दत्त नूतन को कम्फर्ट देने के लिए गाना गा रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं

कि मेरी निंदिया है तुम्हें तुम्हें मिल जाए तुम सो सो जाए ताकि तुम सुकून की नींद सो सको आ तू ही ही नहीं मैं ही नहीं मैं सारा जमाना दर्द का और ये फिल्म उस समय में खूब चली थी और लोगों ने काफी पसंद किया था सुनिंदर नूतन प्राम और जमुना देवन वर्मा पर पिक्चराइज किया गया था और

ये फ़िल्म बहुत ही एक अलग स्टोरी जो है इसमें एक नाविक की कहानी बताई गई है और अमीर और गरीब जो ख़ानदान है उसकी भी कुछ बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं और वास्तव में जो रियलिटी बताने की कोशिश की कि किस तरह से एक जो चीज़ें हैं हमारे रिश्तों के अंदर आ जाती हैं और फिर वो चीज़ें हमें कितना जो है एक सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमियों को दूर किया जा रहा है

जाने अनजाने में ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं ये फिल्म के कहानीकार कार थे और मुझे लगता है कि ये मुलापुरी नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने इस कहानी को लिखा था लक्ष्मीकांत पैरलाल का संगीत से सजा ये गाना और ये फिल्म थी का नाम मिलन और इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप में लक्ष्मीकांत पैरलाल को पुरस्कार भी दिया गया था तो आइए इस फिल्म का ये गाना जो आपने अभी याद कराया राम करे ऐसा हो जाए

तो आनंद बख्शी साहब का लिखा यह खूबसूरत गाना है मुकेश जी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत पैरल का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बांटो राम करे

करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोह मिल जाए मैं, जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए हो राम करे ऐसा

मेरी निंदिया तुह तो मिल जाए मैं जागू तू सो जाए मैं जागू तू, तू सो जा

दुख भरी रतियाँ बदल लू मैं तो से अखियाँ गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियाँ बदल लू मैं तो से अखियाँ बस मैं अगर हूँ ये बतिया मांग दुआए

हाथ उठाए मेरी नंदिया तुह तो मिल जाए मैं धागू तू सो जाए मैं जागू तू सो जा

सारा जमाना दर्द का है एक फसाना तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना दर्द का है एक फसाना आदमी हो जाए दीवाना याद करे घर भूल न जाए

री नींद तो मिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जा

चोरी चोरी मस्त पवन गाय लोरी स्वप्न चलाए कोई चोरी चोरी मस्त पवन गाय लोरी चंद्र किरण बन के डोरी तेरे मन को झूला झुलाए

मेरी नींदिया तो है मिल जाए मैं जागू तू सो जाए मैं जागू तू सो जाए हो राम करे है सा हो जाए मेरी तो है मिल जाए मैं

तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं मैं जागूं

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम पर खाबों का सफ़र बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सुनाए हैं और कहते हैं जीवन में अगर खुशियां हो तो अच्छा लगता है लेकिन जब मुश्किलें या संघर्ष आता है तो हमें थोड़ा सा अंदर से लगता है कि ये क्या है <laughs> लेकिन ये भी एक जो है टर्निंग पॉइंट है ज़्यादा खुशियाँ आपको देने का इसीलिए कहा जाता है न संघर्ष न तकलीफ़

तो क्या मजा है जीने में बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगती हो सीने में आप सुनाए हैं रीपो मेरी आवाज रिबा जी कैसे हैं आप जी मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये सुन के आपसे कि आप इन गानों को एंजॉय कर रहे हैं और

अगला गाना जो मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए ये मस्ती भरा गाना है इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है ये नादिरा और राजकपूर पर है शुरू में नादिरा जैसे एक ब्यूटिफुल एटमोसफेयर में डांस करते हुए पार्टी का माहौल है वहा गाना गा रही है और जिसमें राजकपूर अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहे हैं। और वो बंजारों की बस्ती की तरफ चलते हैं वहां बंजारे इस गाने को गा रहे हैं और बहुत ही

अच्छे तरीके से रमया वस्तवया, रमया वस्तवया, मैंने दिया, मैंने दिल दिल तुझको तुझको दिया दिया ये गाना गाना बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया इसमें डांस भी है फुल मस्ती है और सभी इसको, इसको एंजॉय कर चांद तारों के तले रात ये गा रहे मैंने दिल तुझको दिया <laughs>

बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है 1955 का ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म आई थी श्री 420 सौ बीस राज कपूर नरगी और नादि पर पिक्चराइज किया गया था तो ये गाना इसका बहुत ही हिट गाना रहा है उस समय भी और आज भी लोग सुनते हैं तो उतना ही एंजॉय करते हैं शैलेंद्र साहब का लिखा लता मंगेशकर और रफ़ी साहब का गाया हुआ है शंकर जय शंकर जयकिशन जापीश, साहब का संगीत से सजा श्री चार का ये गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुश या

रमैया वैया रमैया वैया रमैया मैंने दिल तुझ दिया मैंने दिल दिया ओ तुझपिया मैंने दिल दिया मैंने दिल दिया ओ तुझपतिया

धी न थी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी तूने था तेरा दिलो देखा तेरे मन में ये मीठे कटारी न थी तेरे मन में ये मीठे कटारी न थी

मैं जो दुख पाओ तो क्या आज पचताऊँ तो क्या मैं जो दुख पाव तो क्या आज पचताऊँ तो क्या मैंने दिल

बदले में बिकते हैं दिल सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल में हैं दिल। इस में दर्द की में प्यार के प्यार नाम पर ही धड़कते हैं दिल प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल के तले रात गाती चले चांदी रातने

वस्ता रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया रमैया भैया

मैंने दिल तुझ दिया ओ रमैया बसाया रमैया मसाया रमैया बसा मैया रमैया मसाया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया मसाया रमैया मसा भैया

फिर वो ही एक तारा न जाने कहाँ छुप गया एक तारा न जाने कहाँ छुप गया दुनिया वही दुनिया वाले वही कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया

मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रम्या

सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज खुश रहो खुश बाटो। आप सुन रहे हैं एंडा जी को बहुत धन्यवाद की इतने अच्छे अच्छे गाने वो हमें सुना रही है और कभी कभी जीवन में जो है गाव और लगाव बहुत काम कर जाते हैं इसीलिए किसी ने कहा है चंद

फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के क्योंकि नहीं भूलती दो चीजें चाहे जितना बुलाओ वो है एक डॉग दूसरा है लगाओ <laughs> <laughs> <laughs> तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अब आगे कौन सा गाना है आपके पास मेरे पास है

ये गजल फिल्म से है सुनील दत्त मीना कुमारी से कह ली रंग और नूर की बारात किसे पेश करी ये दर्द भरी गजल है लेकिन इसके एक एक लफ्ज़ में सवाल है अच्छा, और मजबूर मीना कुमारी अपनी आवाज खो बैठती हैं जिससे सुनील दत्त अंजान उनको नहीं।, नहीं पता कि उनकी आवाज जा चुकी है लेकिन वो उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं जैसे की वो प्यार में पैदा करते थे

हुँ हुँ और इसके गाने की एक एक लाइन सुनने वाली है कौन कहता है कि चाहत पे सभी का का हक हक है है तू जिसे चाहे तेरे प्यार का उसी पे है। मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश कर चलिए सवाल जवाब की बात आ रही तो जवाब नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे भी कुछ दो लाइनें याद आ रही हैं दुख देकर भी सवाल करते हो तुम भी गालिब क्या कमाल करते हो

<laughs> आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं खुश रहो खुश या

किसे पेश करूँ ये मुरादों की हसीरात किसे पेश करूँ किसे पेश करूँ रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ

रात किस पेश करूँ किस पेश करूँ

सेहरे की तेरे सेहरे की ये सलात किसे पेश करूं ये मुरादों की हसरात किसे पेश करूं किसे पेश करूं

सी मुलाकात किसे पेश करूँ ये मुरादों की हसीरात किसे पेश करूँ किसे पेश करूँ

ये ख्याला किसे पेश करूँ ये मुरादों की हसीनात किसे पेश करूँ किसे पेश करूँ

है क्या चाहत पे सभी का हक है कौन कहता है क्या चाहत पे सभी का हक है तुझसे चाहे है तेरा प्यार उसी का हक है मुझसे कह दे

से कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं ये मुरादों की हसीरात किसे पेश करूं किसे पेश करूं

और नूर की बात किसे पेश करूं? ये मुरादों की हजीरात किसे पेश करूं? किसे पेश करूं? किसे पेश करूं? किसे पेश करूं।

करूं, किसे पेश करूं। आप सुने रेडियो आवाज खूबसूरत गजल गजल आपने सुना और अलबम का और ये भी फिल्म जो है मीना कुमारी सुनिंदत्त पृथ्वीराज कपूर राजेंद्रनाथ पर पिक्चराइज किया गया था 1964 का ये गाना आपने सुना

और जैसे लिखे थे साहिब साहब साहब साहब ने ने मोहम्मद रफी गाया था का संगीत सजा बहुत ही खूबसूरत गीत रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ ये आपने सुना अब आइए आगे बढ़ते हैं विभाजी अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को अगला गाना भी इसमें बहुत ही प्यार और अपना है बहन भाई

के ऊपर ये गाना है रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना राखी भन वाले मेरे भीर और इसके बोलो में जैसे ये पंजाबी की टोन है इसमें और बहुत ही प्यारा गाना है भाई बहन के

प्यार का प्रतीक का प्रतीक गाना है, है जी बहुत ही अनमोल गाने में एंजॉय करें जी ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया अनपढ़ इस एलबम का जो नाइनटीन सिक्सटी में रिलीज हुई थी और यहाँ पर एक अनपढ़ महिला की कहानी जो है बताई गई है

और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने इस फिल्म का याद कराया जो बहुत ही पॉपुलर है और हर भाई बहन जो है रक्षाबंधन पर इस गाने को गुनगुनाता है सुनाता है सुनता है तो चलिए इस गीत को सुनेंगे अभी हम लोग राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था लता मंगेशकर ने गाया है मदन मोहन साहब के संगीत से सजा ये गीत अभी आपके नाम खुश रहो खुशिया बाटो

राखी में प्यार छुपा के लाई ओ, राखी मेरे प्यारे राी आप सुन रहे हैं रेडियो पूनी रि आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशियाँ बांटो

नमस्कार आप सुंदर रेडियो पुनरिया आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफ़र जब सवाल की बात आती है तो सवाल इस तरह से भी किए जाते हैं कभी कभी कोई शरमा भी जाते हैं सवाल सुन कर इसीलिए मजरू सुल्तानपुरी एक जगह कहते हैं वो लज्जाए मेरे सवाल पर कि उठा सके ना झुका के सर उड़ी जुल्फ चेहरे पे इस तरह की शबों के राज मचल गए

नाइस <laughs> nice, बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत आप सुना हैं, आवाज 1.07.8 एफएम पर ही <laughs> गाना आपने अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और विभाजी oh. अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना ये मेरे पास पूरी मस्ती भरा गाना है oh. रंग के फूल खिले हैं कोई भाई अंगना के <laughs>

इसमें इसमें, प्यार है, है, है, है है मस्ती और और और खेतों में गाया गया ये गाना पूरी एनर्जी है इसमें। और छेड़ा खानी हो रही खन्ना आशा पारे की, जो कि पूरी एनर्जी के साथ इस गाने को एंजॉय कर रहे हैं घूम रहे हैं, और आशा पारे कह रही हैं प्रीत मीत बिन सोना लागे मोरा हंगना कि अब आन मिलो से <laughs>

आलमिलो सजना इस फिल्म का ये आपने टाइटल सॉन्ग याद कराया है ये फिल्म 1970 में रिलीज़ हुई थी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर फिल्म बनी उस समय की ये सेवेंटीज़ का हिट फिल्म था राजेश खन्ना था और राजेश खन्ना आशा पारेख विनोद खन्ना राजेंद्र नाथ निरूपमा रॉय इस फिल्म के कलाकार रहे और कहानी बहुत ही सिंपल इस ये थी कि एक विधवा माँ जो है अपने बेटे को

कोई भी चीज़ वो मांगता है तो वो इनकार करती है तो इसीलिए बेटा बड़ा परेशान हो जाता है और एक योजना बनाता है ताकि माँ से वो सब कुछ हासिल कर सके लेकिन फिर भी चीज़ें बिगड़ जाती है और उस बीच में राजेश खन्ना और विनोद खन्ना जो है एक दोस्त बन जाते हैं और फिल्म में एक नई खुशी आ जाती है तो यहाँ पर ये गाना जो है अभी आपने याद किया है

टाइटल सॉन्ग वो कार्यक्रम के मोड पे हम लोग सुनाएंगे आनंद बख्शी साहब का लिखा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी गाया। का गाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए खुश रहो खुशिया बांटो

पतंगा नाचे दी संग पतंगा नाचे कोई मेरे संग ना अब आन मिलो सजना आन मिलो आन मिलो सजना

मैं आ जाऊं जाऊँ तंगना पायाबो तो आन मिलो सजना आन मिलो आन मिलो सजना

से पूछूं मैं प्रेम की पहेलियाँ संग होती हैं देरी सहेलियाँ बिछना की सहेलियाँ मेरियाँ हो

नमस्कार खाबों के सफ़र में बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं और आशा करता हूँ आप सभी इन्जॉय कर रहे हैं और जैसे कि सवाल की बातें हो रही थी मैं एक और दो लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा राहत इंदूरी साहब बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखते हैं सवाल घर नहीं बुनियाद पर उठाया है सवाल गर नहीं बुनियाद पर उठाया है हमारे पाओ की मिट्टी ने सर उठाया है

आप <laughs> सुनाए रेडियो आवाज एफएम आइए साथियों अब आगे बढ़ते हैं अगले गाने के दरफ। जी, अगला अगला गाना गाना कौन सा है है आपके पास अगला गाना मेरे पास मेरे रंगीला रे क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया प्रेम पुजारी नाइनटीन सेवेंटी का ये गाना है जी ये पार्टी का एटमोस्फेयर है नृत्य करती है

तो सनम को बेवफा का नाम दे रही है और एक तरफा प्यार का बयान कर हैं। दिया तो है, है जी जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है ये 70's का बहुत ही पॉपुलर गाना है एक फिल्म आई थी प्रेम पुजारी इस फिल्म का ये गाना है और जिसमें कलाकार थे देवानंद बेदा रहमन शत्रुघन सिन्हा जाहिदा प्रेम चोपड़ा पर पिक्चराइज किया गया था और एक आर्मी मैन की कहानी है

मिलिट्री में बढ़ते होने के बाद कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं तो वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें उसी आरोप में गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो कहानी यहाँ पर जो है इस तरह की बताई गई है प्रेम पुजारी का तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे मैं आपको गाने की तरफ ले चलता हूँ बहुत ही खूबसूरत गाना है और सूजिंग गाना है आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा तो चलिए गाना सुनते हैं उसके बाद बात करते हैं

खुश रहो खुशिया बात हो

रेडियो खुश रहो तेरे रंग में यू रंगा है मेरा मन खूबसूरत गाना आपने सुना नीरज साहब का का लिखा का गाया सचिन देव बर्मन संगीत से सजा प्रेम पुजारी इस का गीत आपने सुना और चलिए हम आगे बढ़ते हैं मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं

जी बिल्कुल और ये लास्ट में मैं चाहूंगी कि बड़ी ही सूदी गजल आपको सुनाऊ रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ आ फिर मुझे छूट जाने के लिए यहाँ गजल में महबूब को बुलाया जा रहा है कि बेशक तू तो दिल को ही दुखाए कैसी भी बातें करे बस तू तो मेरे सामने एक बार आ जा इसमें शिकवा शिकायत भी है

चाहे तो शिकायत ही कर लेना लेकिन तुम मेरे सामने बहुत आपने याद कराया है और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, है।, अच्छा, में है, है ऐसा होता है की जीवन में कई बार जो है कुछ चीजें बहुत सत्य होते हैं और सत्य को स्वीकार करना भी व्यक्ति के

लिए अंदरूनी ताकत की जरूरत पड़ती है जब वो अंदर से भरपूर है तो हर सत्य को स्वीकार करता है अंदर से खाली है तो वो सत्य को स्वीकार भी नहीं करता और झूठ को ठुकराता भी नहीं इसलिए कहते हैं कि मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में <laughs> oh,

और ऐसे जीवन के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए कई बार व्यक्ति के जीवन में इस तरह का संघर्ष भी आता है कि तुम नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुम जरा उड़ कर तो देखो सब आएंगे गिराने <laughs> तो चलिए दुनिया के नीत इस तरह से कभी कभी हम लोग देखते हैं समझ में हैं और आइए आज के इस सफर कार्यक्रम में

खाबो के सफर में मुझे लगता है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाए और जाते इतनी पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए मुझे उम्मीद है आपको और श्रोताओं को ये गाने पसंद आएंगे <laughs> और फ्यूचर में भी ऐसे ही अच्छे प्यारे और हर तरह का मिक्सर वाले गाने

लेके आने के वादे के साथ अलविदा लेती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और हमारे साथ यूँ ही बने रहे प्यारे प्यारे कलेक्शन के साथ और किसी ने मुझे मैसेज किया है सेवन टू वन नाइन वन नाइन ट्रिपल जीरो फाइव पे हमारे सुनने वाले श्रोताओं ने लिखते हैं नाराज़गी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ नाराज़गी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हो

<laughs> क्या बात है क्या बात है चलिए जिसने भी लिखा है बहुत ही प्यारा सा लाइन लिख के भेजा थैंक यू सो मच आपका यू ही प्यार बना रहे हैं ऐसी हम लोग आशा करते हैं एंड थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत सलाम नमस्ते खुश रहो खुशियां बाटो

He took her.